संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व बब्रुवाहन आदि का सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञ का आरंभ। वैशम कहते हैं जन्मे महल में प्रवेश करके बब्रुवाहन ने मीठे वचन बोलकर अपनी दादी के चरणों में प्रणाम किया इसके बाद देवी चित्रांगदा और उड़ूपी ने भी विनीत भाव से कुंती और द्रौपदी के चरण छुए फिर सुभद्रा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों से भी वे यथो योग्य मिले उस समय कुंती ने उन दोनों को नाना प्रकार के रत्न भेंट दिए द्रौपदी सुभद्रा तथा अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से नाना प्रकार के उपहार दिए तत्पश्चात वे दोनों देवियां बहुमूल्य सैयाओं पर विराजमान हुई कुंती ने उन दोनों का बड़ा सत्कार किया महातेजस्वी बभ्रुवाहन भी कुंती से सत्कार पाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हुआ और विधि के अनुसार उसने उनका चरण स्पर्श किया इसके बाद राजा और भीमसेन आदि सभी पांडवों के पास जाकर इसी प्रकार वह प्रद्युम्न की भाती विनीत भाव से शंख चक्र गिर भगवान श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ श्रीकृष्ण ने उसे एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया जो सुनहरी साजों से सजाया हुआ सबके द्वारा प्रशंसित और अत्यंत उत्तम था उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे तत्पश्चात सत्कार करके उसे बहुत उसके तीसरे दिन सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर के पास आकर बोले कुंती नंदन तुम आज से यज्ञ आरम्भ कर दो उसका समय आ गया है यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है यज्ञ गण तुम्हें बुला रहे हैं तुम्हारे इस में किसी किसी बात की कमी नहीं रहेगी या किसी भी नाम से विख्यात होगा महाराज यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण है इसलिए तुम उसे त्रिगुणी दक्षिणा देना ऐसा करने से तुम्हे तीन अश्वेध यज्ञों का फल मिलेगा और तुम ज्ञातिवध के पाप से भी मुक्त हो जाओगे इस यज्ञ के अंत में जो तुम्हें स्नान करने का अवसर मिलेगा वह परम पवित्र और महर्षि ने अश्वेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और बहुत से अन्न की दक्षिणा से युक्त उस सम्पूर्ण कामना और गुणों से संपन्न उस महान यज्ञ को आरम्भ कर दिया उसमें वेदों के और संपूर्ण विधियों के जानने वाले याजकों ने ही सब सब कर्म कराए, वे सब और घूम घूमकर प्रकार विधि का उपदेश दिया करते थे उन्होंने यज्ञ में कहीं भी भी भूल नहीं नहीं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा, प्रत्येक कार्य को क्रम के अनुसार और उचित रीत से पूरा किया सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सोमलता का रस निकालकर क्रमश प्रातः वन आदि कर्मों का अनुष्ठान किया यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य दीन दरिद्र भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था महाराज युधि की आज्ञा से महान तेजस्वी भीमसेन भोजनार्थियों को भोजन देने के काम पर सदा डटे रहते थे यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण या जग गणप्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे उस यज्ञ के सदस्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो छहों का विद्वान ब्रह्मचर्य व्रत का का पालन करने वाला, अध्यापन कार्य में में कुशल तथा वाद-विवाद प्रवीण न हो, तत्पश्चात जब की स्थापना का समय आया, तो याजकों ने यज्ञ छह खैर के छह पलास के छह देवदारु के दो और लसोड़े का एक इस प्रकार 21 युग खड़े किए इनके सिवा धर्मराज की आज्ञा भीम से भीमसेन ने यज्ञ की शोभा के लिए और भी बहुत से सुवर्ण में खड़े कराए यज्ञ की वेदी बनाने के लिए सोने की ईटे तैयार कराई गई थी उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तो वह दक्ष प्रजापति की यज्ञ वेदी के समान शोभा पाने लगी उस यज्ञ मंडप में अग्नि चयन के लिए चार स्थान बने थे उन सब की लंबाई अट्ठारह अट्ठारह हाथ की थी उनका आकार गरुण के समान था जिसमें सोने के पंख लगे हुए थे उन वेदियों पत्रकों त्रिकोण कुंड बने हुए थे उन्हीं में स्थापन का कार्य हुआ हिम पुरुष और किन्नरगण यज्ञशाला की शोभा बढ़ा रहे थे उसके चारों ओर सिद्धों और, और ब्राह्मणों का निवास था व्यास जी के शिष्य जो संपूर्ण शास्त्रों के प्रणेता और यज्ञ कर्म में कुशल थे उस यज्ञ में सदस्य थे देवर्सिंह नारद तुम्बरु विश्वा चित्रसेन तथा गान विद्या में प्रवीण दूसरे दूसरे गंधर्व भी वहाँ मौजूद थे नाचने और गाने में कुशल गंधर्व लोग प्रतिदिन यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद अपनी कला के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरंजन करते थे